महामाया का वर्णन हे दुज श्रेष्ठों वहां पर उनके बहुत से पुत्र समुत्पन्न हुए और वे सब देवर्षि नारद जी के उपदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे उनके बार-बार जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने भाइयों के ही मार्ग पर देवर्षि नारद जी के वचन से चले थे हे दुजो उत्तम आप लोग सभी पृथ्वी मंडल में सृष्टि करने वाले हैं यही देवर्षि नारद जी का वाक्य था जिसके द्वारा दक्ष के पुत्र प्रेरित किए गए थे वे आज तक भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहीं वापस हुए हैं इसके अनंतर मैथुन से समुत्पन्न होने वाली प्रजा का संपादन करने के लिए प्रजापति दक्ष ने वीरण की पुत्री के साथ विवाह किया था जो कि परम सुंदर कन्या थी हे दुज सत्तम उसका नाम वीरणी था और अक्षमनी यह भी था उसमें सब प्रजापति का प्रथम संकल्प हुआ हे दुजोतम उस समय में उसमें सद्यो जाता महामाया हुई उसके जन्म होते ही प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए थे उसको तेज से उज्जवल वाला देखकर उस समय में उसने दक्ष हुआ यही है ऐसा मान लिया था जिस समय में वह समुत्पन्न हुई थी पुष्पों की वर्षा आकाश से हुई थी और मेघों ने जल वृष्टि की थी उस अवसर पर सभी दिशाएं उसके जन्म धारण करने पर परम शांत समुद्रगत हो गई थी आकाश में गमन करके देव गणों ने परम शुभ वाद्यो को बजाया था हे नरोत्तमों उस सती के समुत्पन्न होने पर शांत अग्नियां भी प्रज्वलित हो गई थी वीरणी के द्वारा लक्षित दक्ष प्रजापति ने उस जगदिशोरी का दर्शन प्राप्त करके महामाया को परमार्थिक भक्ति की भावना से तोषित किया था दक्ष प्रजापति ने कहा था शिवा शांता महामाया योगनिद्रा जगनमयी जो विष्णु माया कही जाती है उस सनातन देवी के लिए मैं नमस्कार करता हूं जिसके द्वारा दाता ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि की स्थिति का सृजन करने के कार्य में नियुक्त किया था और पहले इस सृष्टि की रचना उसने की थी और भगवान विष्णु ने उस सृष्टि की स्थिति अर्थात हरि पालन किया था जिसके बियोग से जगत के पति शंभू ने अंत अर्थात सृष्टि का संहार किया था उसी देवी आपको मैं प्रणाम करता हूं आप विकारों से रहते हैं शुद्ध हैं अप्रमिय अर्थात प्रमाण करने के योग्य हैं प्रभा वाले हैं आप प्रमाण मानवीय नाम वाली और सुख रूपिणी हैं ऐसी आपको मैं करता हूं जो पुरुष देवी आपका चिंतन करें जो कि आप विद्या अविद्या के स्वरूप वाली पराहे उस पुरुष के सुखों का भोगे और मुक्ति सदा ही कर्तल में स्थित रहा करती है जो पुरुष आप देवी की प्रत्यक्ष रूप से परम पावनी का एक बार भी दर्शन कर प्राप्त कर लेता है उस पुरुष की अवश्य ही मुक्ति हो जाया करती है जो कि विद्या अविद्या की प्रकाशिका है हे योगनिद्रे हे महामाये हे जगनमई हे विष्णुमाये जो प्रमाणार्थ संपन्न चेतना है वह तेरे ही स्वरूप वाली है हे जगनमात जो पुरुष आपका अम्मिका कह कर स्तुवन किया करता है जो जगनमई और माया इन नामों से उच्चारण करके आपकी स्तुति किया करते हैं उनका सभी कुछ अविष्ट संपन्न हो जाया करता है मार्कंडेय मुनि ने कहा महान आत्मा वाले दक्ष के द्वारा इस रीति से स्थिति की गई जगन माता उस अवसर पर उसी भांति दक्ष प्रजापति से बोली जैसी माता सुनती ही नहीं हो वहां पर स्थित सबको सम्मोहित करके जिस तरह से दक्ष वह सुनता है उस प्रकार अन्य माया से नहीं श्रवण करता है उस समय में अंबिका ने कहा हे मुनि सत्तम जिसके लिए पूर्व भी मेरी आराधना की थी वह आपका अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया है मार्कंडेय मुनि ने कहा इस प्रकार से कहकर उस समय में देवी ने अपनी माया से दक्ष को समझाया था और फिर वह सहस भाव से समास्थित होकर जननी के समीप रोदन करने लगी इसकेनंतर वीरणी ने बड़े ही यत्न से यथोचित रूप से सुन संस्कार करके शिशु के पालन की विधि से उनको स्तन दिया था अर्थात सगुण का दुग्ध पिलाया था इसके अनंतर वीरणी के द्वारा पालित की गई थी तथा महात्मा दक्ष के द्वारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस तरह से प्रतिदिन वृद्धि वाला हुआ करता था उसी भांति वह बड़ी हो गई थी हे द्वज श्रेष्ठों उस देवी में सब सद्गुणों ने प्रवेश कर लिया था जिस तरह से चंद्रमा में सैसम में भी समस्त मनोहर कलाएं प्रवेश किया करती हैं वह निज भाव से जिस समय में सखियों के मध्य गमन करके रमण करती थीं वह जिस समय में गीतों का गान करती हैं जो कि बचपन के लिए समुचित है उस समय से स्मरण मानसा का वह उग्र स्थाणु हर और रुद्र इन नामों का स्मरण किया करती थीं हे दुज सप्तम दक्ष प्रजापति ने उस बालिका स्वरूप में स्थित देवी का सती यह नाम रखा था जो कि समस्त गुणों के द्वारा सत्व से भी तप से भी परम प्रशस्त थी दक्ष और वीरणी दोनों की प्रतिदिन अनुपम करुणा बढ़ रही थी उन दोनों दक्ष और वीरणी की करुणा की वृद्धि का कारण यही था कि वह सती बचपन में ही परम भक्ता थी अतः उन कारण दोनों की बारंबार नित्य करुणा की वृद्धि हो रही थी हे नरोत्तम वह समस्त परम सुंदर गुणों से समाक्रांत थी और सदा ही नव सालिनी थी अतीव उसने सती ने अपने माता-पिता को परम अधिक संतोष दिया था अर्थात वे अतीव संतुष्ट थे इसके अनंतर एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि उस सती को अपने पिता दक्ष के पार्श्व में समयस्थित हुई को ब्रह्मा नारद इन दोनों ने देखा था जो कि इस भूमंडल में परम शोभा और रत्न भूता थी वह सती भी उन दोनों का दर्शन प्राप्त करके समुत्पन्न हुई थी और उस समय विनम्रता से अनुवरत हो गई थी इसके अनंतर उस सती ने देव ब्रह्मा और देवर्षि ने उसी सती को प्रणाम किया प्रणाम करने के अंत में ने उस को वैसे अनुगत स्वरूप का दर्शन किया था तब देवर्षि नारद जी ने उस सती को यह आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी प्राप्ति की कामना करता है और जिसको तुम अपना पति बनाने की कामना किया करती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर देव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करो जो अन्य किसी भी नारी को ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे और न ग्रहण करते हैं तथा अन्य जाया को ग्रहण करेंगे भी नहीं हे शोभे वही आपके पति होमे जो अनन्य सदृश हैं अर्थात जिनके सरीखा अन्य कोई भी नहीं है इतना कह कर वे दोनों ब्रह्मा और देवर्षि नारद जी फिर दक्ष प्रजापति के आश्रय में स्थित होकर हे दुजसतम उस दक्ष के द्वारा पूजित किए गए थे और वे दोनों अपने इस्थान पर चले गए थे श्री मार्कंडी महर्षि जी ने कहा सती देवी अपना बचपन व्यतीत करके फिर परम अधिक सोवन यौवन को प्राप्त हो गई थी और अत्यधिक रूप लावण से सुसंपन्न वह समस्त अंगों के द्वारा सुमनोहर अर्थात बहुत ही अधिक मन को हरण करने वाली सुंदरी थी दक्ष प्रजापति ने जो लोगों का ईश था उस सती को देखा के वह यौवन से सुसंपन्न पूर्ण युवती हो गई है तब उसने यह चिंता की थी कि इस सती भी प्रतिदिन स्वयं ही भगवान शंभू को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली हो गई थी उस सती ने अपनी माता की आज्ञा से भगवान शंभू की आराधना की थी जो अपने घर में स्थित होकर की गई थी आज से नमास में नंदा काख्या में गुढ़ और ओदन से सहित लबड़ों से हर का आयोजन करके इसके पश्चात उसने वंदना की थी कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि में पूओं के सहित प्रपायोंसों खीर से जो समाकीर्ण थे भगवान हर की समा आराधना करके फिर परमेश्वर प्रभु शंभू का स्मरण किया था मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में तिलों के सहित यब ओदनों से भगवान हर का पूजन करके फिर नीलों के द्वारा दिवस को व्यतीत करती थी पौष मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन में रात्रि में जागरण करके प्रातः काल में शिव का उस स्तोति से कृष्णानन के द्वारा पूजन किया था माघ मास की पूर्णमासी में रात्रि में जागरण करके गीले वस्त्र धारण करते हुए नदी के तट पर भगवान हर का पूजन करती थी उस पूरे मास में भगवान शंभू में नियम मनवाली ने नियत आहार किया था जो अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों से ही किया गया था जो भी उस काल में समुत्पन्न होने वाले थे माघ मास में विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की में रात्रि जागरण करके देव का बिलपत्रों के द्वारा पूजन किया था